सॉरी ये ये इन्वेस्टिगेशन का काम है मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता आप सीधे ही नैना मैडम से इस बारे में बात कर सकते हैं। ये सुनकर तो विक्रांत का पारा हाई हो गया उसने थोड़ा गुस्से भरे लहजे में कहा तुम्हें पता नहीं है कि सीनियर से कैसे बात की जाती है मैं खुद इस केस में नैना के साथ काम कर चुका हूँ मुझे भी जानने का हक है बिल्कुल हक है जाइए पूछ लीजिए ऑफिसर इन रोड किनारे बने उस बूढ़े के घर की तरफ इशारा करते हुए बोला अब तो हद हो गई विक्रांत ने अपना आपा खो दिया उसने लपक कर उसका कॉलर पकड़ लिया साले ज्यादा होशियारी मत दिखा उस ऑफिसर ने भी विक्रांत का सनकपन देखा था लेकिन फिर भी उसने एक पुलिस वाले की तरह हिम्मत दिखाते हुए कहा मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ आपको जो करना है कर लीजिए चलिए मारिये अब मुझे लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बताने वाला समझे विक्रांत ने उसके एटीट्यूड को देकर हंस पड़ा बेटा मुझे तो जानना होता वो मैं जान ही लेता हूँ उसकी फिक्र मत कर तू चल जा इतना कहते ही विक्रांत ने उसका कॉलर छोड़ते हुए गाड़ी की तरफ धक्का दे दिया इसके बाद खुद ही उस घर की तरफ बढ़ चला कॉलर छूटते ही वो ऑफिसर जल्दी से गाड़ी में सवार हुआ और कार स्टार्ट करके वहाँ से रवाना हो गया डर के मारे वो बहुत तेजी से गाड़ी चलाता हुआ वहाँ से गायब हो गया विक्रांत उस बूढ़े के गेट पर जाकर खड़ा हो गया वो वहाँ से उस ऑफिसर को जाते हुए देख रहा था जब वो विक्रांत की नजरों से गायब हो गया तब जाकर विक्रांत ने अपना हाथ खोला उसमें उसने एक ब्लैक कलर का रिकॉर्डिंग पेन छुपा रखा था विक्रांत भले ही योगेंद्र को ढूंढने में लगा हुआ था लेकिन फिर भी उसके दिमाग में मीरा अग्रवाल का मर्डर केस हमेशा से चल रहा था चाहे वो आराम कर रहा हो या फिर किसी सबूत या गवाह के पीछे भाग रहा हो हमेशा उसके दिमाग में कहीं न कहीं मीरा का केस चल रहा होता है प्लान के हिसाब से नैना ने नितेश को डीएन नगर पुलिस स्टेशन के जेल में भेज दिया था ताकि विक्रांत उस पर अपनी नजर रख सके लेकिन चूंकि विक्रांत यहाँ योगेंद्र को पकड़ने में लगा हुआ था तो उसने अपनी जगह पे सुनिधि को इस काम में लगा दिया था पिछले दो तीन दिनों से जब से वो यहाँ फंसा हुआ है उसने कई बार नैना से भी कॉन्टेक्ट करके केस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी लेकिन शायद पिछली बार उसकी नैना के साथ थोड़ी अनबन हो गई थी, इस वजह से नैना उसके कॉल्स और का कोई जवाब नहीं दे रही थी वैसे मीरा अग्रवाल के मर्डर केस से विक्रांत की ज्यादा मतलब नहीं था वो केस सॉल्व हो या नहीं ये विक्रांत का सिरदर्द नहीं था वो केस अब सिर्फ नैना की जिम्मेदारी थी विक्रांत फिर भी उस केस को सोल्व करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था क्योंकि उसमें अनीता फंसी हुई थी विक्रांत अनीता को इस तरह से मर्डर केस में नहीं फंसने देना चाहता था जब भी अनीता का ख्याल आता था उसके दिमाग में उसके हंसते खेलते बच्चों और परिवार का चेहरा उतर आता था विक्रांत जब अभी थोड़ी देर पहले नैना के भेजे हुए ऑफिसर से बात कर रहा था तो उसने चुपके ऐसी उसका रिकॉर्डिंग पेन चुरा लिया था विक्रांत को पता था की जब भी कोई पुलिस वाला किसी आदमी ऐसी यूँ पूछताछ करने के लिए जाता है तो वो इस तरह की पेन अपने साथ छुपा ले जाता है विक्रांत ने मौका पाते ही उसकी जेब से यह पेन पार कर दिया था जब उसने इस रिकॉर्डर पेन को खोलकर इसमें रिकॉर्ड हुई बातों को सुना तब उसे एहसास हुआ कि आखिर क्यों वो इस केस से जुड़ी कुछ भी इंफॉर्मेशन देने से कतरा रहा था दरअसल जिस आदमी से वो ऑफिसर बात कर रहा था वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था उसने पहले मीरा के मर्डर केस पर काम किया था इसलिए ही नैना ने उसे इंटेरोगेट करने के लिए अपने ऑफिसर को भेजा था उसे उम्मीद थी कि मीरा के मर्डर केस के पुराने इन्वेस्टिगेटर्स से मिलकर जरूर कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट क्लू मिल सकता है और नैना का शक बिल्कुल सही था उस रिटायर्ड पुलिस वाले ने बताया कि मीरा के घर में जो फुटप्रिंट मिले थे वो किसी आदमी के थे और उस आदमी का हाइट तकरीबन पांच फीट ग्यारह इंच तक की थी इसके साथ ही उसके दाहिने पैर में कुछ प्रॉब्लम भी थी क्यूँकि उसके बाएं पैर का निशान काफी गहरा था और दाएं पैर का निशान हल्का दिख रहा था यानी कि उसका दायां पैर पूरी तरह से जमीन पर नहीं पड़ रहा था मीरा को किसी हट्टे कट्टे आदमी द्वारा मारा गया था मौके पर मिले सबूत के अनुसार ये कन्फर्म हुआ था कि जिस किसी ने भी मीरा का मर्डर किया था वो बदन से काफी मजबूत था उसके हाथ काफी लंबे थे और अंगलियां काफी मोटी थी और दूसरी जो खास बात उस रिटायर्ड पुलिस वाले ने बताई थी वो ये थी की मीरा के पैजामी में मिट्टी लगी हुई थी उसे देखकर ये कहा जा सकता है की उसका मर्डर बेड पर लेटे लेटे तो नहीं हुआ था उसे पहले किसी दूसरी जगह पर मारा गया था और फिर उसे लेकर बेड पर लिटा दिया गया था अब उस समय की पुलिस टीम ने इन सब बातों को इग्नोर कर दिया था या गलती से उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था ये कहा नहीं जा सकता था ये सब जानने के बाद विक्रांत को थोड़ी तसल्ली हुई चलो कम से कम इस बात का कुछ और सबूत तो मिल गया की अनिता ने मीरा का मर्डर नहीं किया था अब तो बिल्कुल पक्का हो गया था की मीरा को किसी और ने मारा था अब ये अलग बात थी कि नैना उसे पकड़ पाती है या नहीं विक्रांत अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बच पड़ा फोन उठाते ही नैना की चिल्लाती हुई आवाज उसके कानों में गूंज उठी विक्रांत तुम अपने आप को समझते क्या हो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे ऑफिसर का पीछा करते हुए इतनी दूर तक चले गए अगर तुम्हें केस ऐसी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था तो तुम मुझसे पूछते बस तुम जल्दी ऐसी जल्दी वो रिकॉर्डिंग पेन ला वापस कर दो इसी में तुम्हारी खैर है विक्रांत पहले से ही नैना का जवाब देने के लिए तैयार था उसने भी नैना के बराबर ही जोश में चिल्लाते हुए कहा, ओह oh, हेलो, oh, मैंने पहले ही तुम्हारे ऑफिसर को बता दिया था कि मैं उसका कोई पीछा पीछा नहीं कर रहा था मैं यहाँ एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था समझी मैं तो इंसिडेंटली उससे मिल गया था और मैं खुद तुम्हारे पास फोन करके केस की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती और व्हाट्सप पे तो लगता है तुमने मुझे ब्लॉक कर रखा है और हाँ रही बात पेन की तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता तुम किस पेन की बात कर रही हो विक्रांत तुम मेरे साथ गेम मत खेलो नैना ने चिल्लाते हुए कहा ठीक है तुम केस के बारे में जानना चाहते हो ना? तो जितना मुझे पता है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ अनीता का सप्लाई शॉप वाला ऑफिस बर्बाद हो गया था और नीतिश के भी स्टोरेज रूम में आग लग गयी थी ओ क्या किसने किया था ये विक्रांत काफी शॉक्ड था उसने जल्दी ऐसी पूछा लेकिन नैना के बोलने ऐसी पहले ही इस सवाल का जवाब पता था और कौन सकता है बेशक ये सब मीरा अग्रवाल के परिवार वालों ने ही किया था अब केस दोबारा से ओपन हुआ है नितेश और अनीता के मर्डर एक्सचेंज वाली कहानी भी खुलकर सामने आई है अब बहुत जल्द मीरा के परिवार वालों का भी हिसाब किताब होगा और हाँ अब ये भी सुन लो कि मीरा के परिवार वालों ने हम पर केस क्लोज करने का प्रेशर डालना शुरू कर दिया है अब अगर हम मीरा के असली कातिल को जल्दी नहीं पकड़ सके तो हायर ऑफिसर अनिता को ही मर्डर मानकर केस क्लोज करवा देंगे